ओम का जब छूट जाता है तो तुरंत पकड़ के उन विचारों को रोक देना है और पुनः ओम का जब प्रारंभ कर देना है जप करते हुए जैसे ही बाह्य चिंतन प्रारंभ हो तुरंत सजगता से उसे रोक दीजिए केवल ओम का जप और उसके अर्थ की भावना अब रुकेंगे आगे का प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण के लिए अपनी शारीरिक स्थिति देख लीजिए यदि कहीं विशेष बाधा हो रही हो दर्द के कारण उपासना के चिंतन में बाधा हो रही हो तो धीरे से आंखों को बंद रखते हुए आसन को ढीला कर लीजिए खोल लीजिए अथवा बदल लीजिए मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए ऐसा करना है अपनी मानसिक स्थिति का भी निरीक्षण कर लीजिए यदि स्थिति छूट रही है छूट गई है तो एक बार फिर से बनाने का प्रयास कीजिए सभी सांसारिक संबंधों से अलग शारीरिक लक्षणों से पृथक मैं शुद्ध चैतन्य अनुस्वरूप आत्मा बिना किसी मैं मेरे के संबंध के केवल अपने स्वरूप में ईश्वर की उपासना के लिए उद्यत हुआ मैं आत्मा व्यापक ईश्वर में डूबा हुआ मैं आत्मा ईश्वर को साक्षी मान के उसकी उपासना कर रहा मैं आत्मा ईश्वर को समर्पित मैं आत्मा स्वयं अपनी आत्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा को संबोधित कर रहा मैं आत्मा इस स्थिति को बनाए रखते हुए गायत्री मंत्र और उसके कविता का अर्थ चिंतन करेंगे एक बार मैं बोल देता हूं तदनुसार कुछ देर तक आप सैन कीजिएगा ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्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 मान करते हैं तेरा ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेय ष्ट पर चला ओम ओ भूर्भुव स्वाह तत्सुण्यम भर्गोदेवस यो यो प्रचो प्रचोदया इस धुन में अथवा अन्य किसी धुन में भी जब कर सकते हैं धुन न आती हो तो सामान्य रूप से भी इसे कर सकते हैं जिन्हें यह कविता याद नहीं है अथवा गायत्री मंत्र का अर्थ याद नहीं है ऐसे साधक साधिकाएँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके ईश्वर से श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करेंगे श्रेष्ठ बुद्धि की प्रार्थना करेंगे ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि की जिसके आने पर व्यक्ति केवल मोक्ष की ओर ही पुरुषार्थ करता है ऐसी बुद्धि की प्रार्थना जिसके आने पर केवल श्रेय मार्ग की ओर ही चलता है सांसारिक आकर्षणों से बच जाता है तो ऐसे साधक गायत्री मंत्र को बोल के और ईश्वर से ऐसी बुद्धि की कामना करेंगे मानसिक स्थिति पहले की तरह बनाए रखिएगा अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को संबोधित कीजिएगा पाँच मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए बीच बीच में अपनी मानसिक स्थिति भी देखते रहिए स्वयं अपना निरीक्षण कीजिए कहीं गायत्री मंत्र के जप को छोड़ के सांसारिक चिंतन में तो नहीं लग गया यदि ऐसा हो तो तुरंत उसे रोक करके जप के अंदर लगेंगे अपने लक्ष्य का स्मरण करके अपने को इसोर लगाने का प्रयास करेंगे सांसारिक चिंतन से होने वाली हानि को याद करके उससे हटने का प्रयास करेंगे बीच बीच में अपना स्वयं का निरीक्षण चलता रहेगा ईश्वर से ऐसी बुद्धि की कामना जो हमें मोक्ष तक पहुंचा दे जैसे ही भाइय चिंतन प्रारंभ हो उसे जानते ही रोक दीजिए अब रुकेंगे अगली बात प्रारंभ करें उससे पूर्व अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण कर लीजिए यदि मानसिक स्थिति छूट गई हो तो कुछ क्षण में उसे फिर से बना लीजिए अपने स्वरूप में स्थित मैं आत्मा सभी बा आवरणों से अलग ईश्वर में डूबा हुआ ईश्वर को साक्षी मान के उपासना में बैठा मैं आत्मा अपनी आत्मा में ईश्वर को संबोधित कर रहा मैं आत्मा जिन्हें आलस से आ रहा है वे उसे हटाने का प्रयास करेंगे उपासना का शुभ समय व्यर्थ जा रहा है अपने समय को मैं स्वयं व्यर्थ कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पुनः संकल्प करके उपासना में प्रवृत्त हो अब मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए वैदिक संध्या की एक पंक्ति के ऊपर स्थिति बनाएंगे यो मान द्वेष्टि यमच वयम तम वो जंभे दधमा जो हमसे द्वेश करता है हे प्रभो उसे मैं आपके न्याय पर छोड़ रहा हूँ उसे मैं क्षमा कर रहा हूँ उसके इस गलत व्यवहार के कारण मैं उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा जिस जिसने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है मेरे से द्वेष किया है उसका सारा जिम्मा उसके न्याय का जिम्मा आप पर सौंप रहा हूं उसके प्रति क्षमा का भाव उसके भी हित की कामना आपको जिसके प्रति द्वेष हो उस व्यक्ति का चित्र मन में ला करके अपनी आत्मा के अंदर ही ईश्वर को संबोधित करना है हे प्रभो मैं इसके प्रति कोई अनुचित व्यवहार नहीं करूँगा मैं इसे क्षमा कर रहा हूँ कुछ क्षण के लिए भावना बनाइए उस व्यक्ति के प्रति हित की भावना क्षमा की भावना उभार लीजिए उसे हृदय से क्षमा करने का प्रयास कीजिए इस बात को ध्यान रखना है कि क्षमा किए बिना मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता यदि द्वेष करने वाले के प्रति मैं भी द्वेष करूँगा मैं भी अनुचित व्यवहार करूँगा तो यह मेरे मोक्ष लक्ष्य में बाधक बनकर खड़ा रहेगा मुझे तो अपने मोक्ष प्राप्ति की हर बाधा को हटा देना है मेरा हित इसी में है कि मैं इसे क्षमा कर दूं, इसे हृदय से क्षमा कर दूं, स्थिति बनाइए क्षमा के भाव को पूर्णता तक ले जाइए आंशिक क्षमा को पूर्ण क्षमा में ले जाइए अब पंक्ति के दूसरे अंश की भावना करेंगे हे प्रभु जिससे मैंने द्वेष किया जिसके प्रति मैंने अनुचित व्यवहार किया उसे भी मैं अपने इस गलत व्यवहार को मैं आपके न्याय पर सौंप रहा हूं जो अनुचित कार्य मैंने किया है मैं उसके दंड को शहर से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आप जो दंड मुझे देंगे उसे मैं शहर से स्वीकार करने को तैयार हूँ क्योंकि उसे स्वीकार करने पर मेरे दोष दूर हो जाएंगे और मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा हे प्रभु यदि मैं अपने अनुचित व्यवहार के दंड से बचने का प्रयास करूंगा, तो यह मेरे मोक्ष प्राप्ति में बाधा बनकर खड़ा रहेगा हे प्रभु मैं तो गंभीर योग अभ्यास के लिए उद्यत हो चुका हूं। मुझे आपकी प्राप्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटा देना है हे प्रभु मैंने जिस जिस से द्वेष किया है जिसके साथ अनुचित व्यवहार किया है उस सब का दंड आप मुझे अवश्य दीजिएगा इससे मैं सुधर जाऊँगा भावना बनाइए यदि किसी एक दो अपने अनुचित व्यवहार को याद कर पा रहे हों तो उसका चित्र मन में रखते हुए उसके दंड की कामना ईश्वर से करनी है अपने अनुचित व्यवहार को सामने लाना है उसे याद करते हुए उसका दंड स्वीकार करने का प्रयास करना है अब आज की उपासना का प्रशिक्षण यहीं तक रख रहे हैं अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपनी आज की उपासना का निरीक्षण कीजिए आपने आज कैसी उपासना की अच्छी उपासना के लिए ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद दीजिए और अगली उपासनाओं के और अच्छा होने के लिए ईश्वर से सहायता की प्रार्थना कीजिए जिनकी उपासना कम अच्छी रही है वे अच्छे अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे और जहां त्रुटियां रही हैं उन्हें दूर करने का संकल्प लेंगे अब आँखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को गति दे दीजिए खोल लीजिए आगे के क्रियाकलाप इस बात को ध्यान में रखते हुए करने हैं कि उपासना के एक घंटे के पुरुषार्थ के बाद मैंने जो उपलब्धि प्राप्त की है मैंने जो सात्विकता शांति प्राप्त की है मैंने जो उदात्त भावनाएं प्राप्त की हैं मैंने जो सदभावनाओं से अपने को भरा है उसे बड़े पुरुषार्थ से मैंने प्राप्त किया है उसे मैं उपासना से उठते ही गवा नहीं दूंगा यथा संभव उसे बनाए रखने का प्रयास करूंगा, ऐसा करने में ही मेरा कल्याण है इससे मैं अधर्म से बचता रहूँगा धर्म की ओर मेरी रुचि बनी रहेगी मेरे दिन भर का व्यवहार यम नियमों के अनुकूल होता रहेगा और यदि दिन मैं यमनियमों के अनुकूल व्यवहार में करता रहा तो मेरी अगली उपासना और भी अच्छी होगी इस प्रकार मैं प्रगति करता जाऊंगा। अब इसे यहीं समाप्त करते हैं आंखें खोल लीजिए धीरे धीरे ओम शम